श्री गणेशाय गणेशा संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व शो को सांना देते हुए देवर्षि नारद का उन्हें कर्ण का पूर्व चरित्र सुनाना नारायण नमस्कृत नरम चिव नरोतम देवी सरस्वती व्यासो जयम अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण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 पांडव विदुर धृतराष्ट्र तथा भरतवंश की संपूर्ण स्त्रियां आत्मशुद्धि के लिए एक मास तक नगर से बाहर गंगा तट पटकी रही उस समय धनपुत्र राजा युधिष्ठिर के पास बहुत से सिद्ध महात्मा तथा ब्रह्मषि पधारे उनमें द्वैपायन व्यास नारद देवल देवस्थान कर्णव तथा इन सबके शिष्य भी थे इनके अतिरिक्त भी अनेकों वेद ब्राह्मण गृहस्थ एवं स्नातक पधारे थे राजा युधिष्ठिर ने उन सब महर्षियों का विधिवत पूजन किया इसके बाद वे उनके दिए हुए बहुमूल्य आसनों पर विराजमान हुए समयोचित पूजा स्वीकार करके वे हजारों ऋषि महर्षि गंगा के पावन तट पर शोक से व्याकुल महाराज युधिष्ठिर को धैर्य बंधाने लगे सबसे पहले नारद जी ने व्यास आदि मुनियों से वार्तालाप करके राजा युधिष्ठिर के प्रति इस प्रकार कहा, राजन, आपने अपने तथा भगवान श्री की कृपा से इस संपूर्ण पृथ्वी पर धनपूर्वक विजय पाई है सौभाग्य की बात है कि आप इस भयंकर संग्राम से जीते जागते बज गए अब छत्रीय धर्म के पालन में तत्पर रहते हुए आप प्रस, प्रसन्न तो है न इस लाल का का कर आपको कोई शोक तो नहीं सताता। सता ने कहा भगवान श्री कृष्ण के आश्रय ब्राह्मणों की कृपा तथा भीम और अर्जुन के बल से मैंने संपूर्ण पृथ्वी पर विजय तो पा ली परंतु मेरे हृदय में प्रतिदिन यह एक महान दुख बना रहता है कि मैंने लोभ वश अपने कुल का संहार करा दिया सुभद्रा कुमार अभिमन्यु और द्रौपदी के प्यारे पुत्रों को मरवाकर अब यह विजय भी, भी पराजय से ही जान पड़ती है द्रौपदी सदा हम लोगों का प्रिय तथा हित करने में लगी रहती है इस बेचारी के पुत्र और भाई सब मारे गए जब इसकी ओर देखता हूँ तो मुझे बहुत कष्ट होता है नारज्जी यह सब दुख तो था ही एक दूसरी बात और बता रहा हूँ मेरी माता कुंती ने कर्ण के जन्म का रहस्य छिपा मुझे और भी दुख में डाल दिया है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 वे हम लोगों के भाई थे जलदान करते समय कुंती ने यह रहस्य बताया कि वह भगवान सूर्य के अंश से उत्पन्न हुए थे पूर्व काल की बात है जब कुंती के गर्भ से सर्वगुण संपन्न कर्ण का प्रादुर्भ हुआ प्रादुर्भाव हुआ उस समय माता ने उन्हें पेटी में रखकर गंगा की धारा में बहा दिया था जिन्हें सारा संसार राधा का पुत्र समझता था वे कुंती के ज्येष्ठ पुत्र और हम लोगों के सहोदर भाई थे मैंने अनजान में राज्य के लोग से अपने भाई को ही मरवा डाला यह स्मरण करके मेरे वदन में आग सी लग जाती है हम पांचों में से कोई भी उन्हें अपने भाई के रूप में नहीं जानता था किंतु ये हम लोगों को जानते थे सुना है मेरी माता कुंती हम लोगों से संधि कराने के लिए उनके पास गई थी इन्होंने बताया बेटा तुम राधा के नहीं मेरे पुत्र हो किंतु कर्ण ने इनकी अभिलाषा नहीं पूरी की वे संधि के लिए नहीं हुए। उन्होंने यही उत्तर दिया, मैं राजा दुर्योधन को छोड़ने में असमर्थ यदि तुम्हारी बात मानकर युधिष्ठ से संधि कर लेता हूं तो नीच निश और कृतज्ञ समझा जाऊंगा लोग यही कहेंगे कि कर्ण अर्जुन से डर गया इसलिए समर में श्री कृष्ण सहित अर्जुन को जीत लेने के पश्चात में धर्मनंदन युधिष्ठिर से संधि करूंगा यह सुनकर कुंती ने कहा अच्छी बात है तुम अर्जुन से युद्ध करो किन्तु शेष चार भाइयों को अभेदान दे दो इतना कहकर माता कापने लगी इनकी यह अवस्था देख बुद्धिमान कर्ण ने कहा देवी तुम्हारे चार पुत्र मेरे चंगुल में फंस जाएंगे तो भी उन्हें जानते नहीं मारूंगा यदि मैं मारा गया तो अर्जुन रहेंगे अर्जुन मरे तो मैं रहूंगा इस प्रकार तुम्हारे पांच पुत्र तो हर हालत में जीवित रहेंगे कुंती बोली बेटा अपने भाइयों का कल्याण करना फिर ये घर चली आई इस रहस्य को न तो कुंती ने प्रकट किया न कर्ण ने इसीलिए भाई के हाथ से सहोदर भाई का वध हुआ अर्जुन ने वीर वर कर्ण को मार डाला इससे मेरे हृदय को बड़ी व्यथा हो रही है कर्ण और अर्जुन की सहायता पाकर तो मैं इंद्र को भी जीत सकता था ऋतराष्ट्र के दुरात्मा पुत्र जब सभा में द्रौपदी को क्लेश दे रहे थे और कर्ण की कठोर बातें सुनाई देती थी, उस समय मुझे रोष चढ़ आता था, किंतु तो कर्ण के चरणों पर दृष्टि जाते ही शांत हो जाता था। मुझे कर्ण के दोनों पैर माता कुंती के चरणों जैसे ही मालूम होते थे किंतु तो बहुत सोचने पर भी मैं इसका कारण नहीं जान पाता था भगवान कर्ण के पहले पहिए को क्यों निकल गई मेरे भाई को ऐसा साप क्यों प्राप्त हुआ यह मुझे बताइए मैं आपसे ये सभी बातें ठीक ठीक सुनना चाहता हूं क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं भूत भविष्य की सारी बातें जानते हैं वैश्व पान जी कहते हैं राजन युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर नारद मुनि कर्ण को जिस तरह साप प्राप्त हुआ था वह सारी कथा कहने लगे भारत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 वह बचपन से ही भीमसेन का बल अर्जुन की अस्त्र चलाने में आपकी की बुद्धि, नकुल विनय तथा के साथ अर्जुन की मित्रता देखकर जला करता था आपके ऊपर प्रजा का अनुराग जानकर वह चिंता से दग्ध होता रहता था इसीलिए उसने बाल्यकाल में ही राजा दुर्योधन से मित्रता कर ली थी धनंजय का धनुर्विद्या में अधिक पराक्रम देखकर एक दिन कर्ण ने द्रोणाचार्य से एकांत में कहा गुरुदेव मैं ब्रह्मास्त्र को छोड़ने और लौटाने की विद्या जानना चाहता कर्ण के के अर्जुन साथ जो लांग थी, उसे द्रोणाचार्य जानते थे उनकी दृष्टता से भी वे अपरिचित नहीं थे इसीलिए उसकी प्रार्थना सुनकर उन्होंने कहा कर्ण शास्त्रोक्त विधि के अनुसार ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला ब्राह्मण अथवा छत्री ही ब्रह्मास्त्र सीखने का अधिकारी है दूसरा नहीं उनके ऐसा कहने पर कर्ण ने बहुत अच्छा कहकर उनका सम्मान किया फिर उनकी आज्ञा लेकर वह से चल दिया जाते जाते महेंद्र पर्वत पर पहुंचा और परशुराम जी के निकट गया रघुवंशी ब्राह्मण के रूप में अपना परिचय दे अपने गुरु बुद्धि से उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया और शिष्य भाव से यह उनकी चरण में गया परशुराम जी ने भीष्म गोत्र आदि पूछ कर उसे शिष्य के रूप में स्वीकार किया और कहा तुम्हारा स्वागत है तुम प्रसन्नता पूर्वक यहाँ रहो कर्ण महेंद्र पर्वत पर रहकर विधि पूर्वक ब्रह्मास्त्र का अभ्यास करने लगा उस समय वहां उसे गंधर्व राक्षस यक्ष तथा देवताओं से मिलने का अवसर प्राप्त होता रहता था इसीलिए उन सबके साथ उसका बड़ा प्रेम हो गया एक दिन की बात है वह आश्रम के पास ही समुद्र के किनारे किनारे टहल रहा था अकेला था और हाथों में तलवार तथा धनुष लिए हुए था उसी समय एक वेद पाठी की गौ उधर आने के लिए मुनि अग्निहोत्र में लगे हुए थे करण्य अनजान में उसे कोई सुनस जीव समझ मार डाला जब मालूम हुआ तो उसने अपने अज्ञान वश किए हुए अपराध को ब्राह्मण से जाकर कह सुनाया ब्राह्मण देवता को प्रसन्न करने के लिए कर्ण बोला भगवान मैंने अनजान में आपकी मार डाली है इसीलिए आप मुझ पर कृपा करकेमा कर दीजिए बिगड़ उठा और उसको डांटता हुआ बोला दुराचारी तू मार डालने योग्य है ले इस पाप का फल भोग अंत में समय में अंत समय में पृथ्वी तेरे रथ के पहिये को निकल जाएगी उस समय जब तू घबराया होगा उसी अवस्था में शत्रु तेरा मस्तक काट डालेगा जैसा आप सुनकर कर्ण ने बहुत सी गौवे धन तथा ब्राह्मण को प्रसन्न करने की चेष्टा की तब उसने फिर कहा संसार मिलकर भी मेरी बात झूठी नहीं कर सकता उसके ऐसा कहने पर कर्ण को बड़ा भय हुआ दीनता से उनका मुंह नीचे की ओर झुक गया फिर मन ही मन इस दुर्घटना को याद करता हुआ वह परशराम जी के पास लौट आया कण की भुजाओं का बल गुरु के प्रति उसका प्रेम इंद्र सेवा भाव देखकर परशुराम जी उस पर बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने प्रयोग और संपूर्ण ब्रह्मास्त्र विद्या उसे सिखा दी तदनंतर एक दिन परशुराम जी कर्ण के साथ अपने आश्रम के पास ही घूम रहे थे उपवास करने के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया था अतः थकावट आ जाने से उन्हें नींद सताने लगी कर्ण के ऊपर उनका पूर्ण विश्वास एवं स्नेह था इसलिए वे उसी की गोद में सिर रखकर सो गए इतने में लार, मज्जा, मांस और रक्त का आहार करने वाला एक भयंकर जो बड़ा तीखा मारता था, कर्ण के पास आया और उसकी जांघ पर चढ़ गया जांघ में घाव करके वह उसका रक्तपान करने लगा इस प्रकार कीड़े के काटने से उसे व्यथा होती रही किन्तु उसने धैर्य उसे सहन किया और गुरु के जाग उठने के डर से कीड़े को दूध नहीं हटाया बल्कि उसकी ओर से उपेक्षा कर दी कर्ण के देह से निकले हुए रक्त की धारा से, जब जी का शरीर लगा, तो वे सहसा जाग उठे और शंकित होकर बोले अरे तू तो, तो अशुद्ध हो गया यह क्या कर रहा है भय छोड़कर ठीक ठीक बता तब कर्ण ने उन्हें कीड़े के काटने की बात बता दी जो भी उन्होंने उस की ओर दृष्टिपात किया उसके प्राण पखेड़ उड़ गए यह एक अद्भुत घटना हुई इतने में एक में एक भयंकर राक्षस आकाश खड़ा दिखाई दिया वह दोनों हाथ जोड़कर अद्भुर से बोला मुनिवर छुटकारा दिला दिया यह मेरा बड़ा प्रिय कार्य हुआ मैं आपको प्रणाम करता हूं और अब जहां से आया था वहीं जा रहा हूं परशुराम जी ने पूछा अरे तू कौन है और कैसे इस नरक में पड़ा था उसने उत्तर दिया ता सतयुग की बात है मैं दंस नामक असुर था एक दिन मैंने मुनि की प्राण प्यारी पत्नी का बलपूर्वक अपहरण किया इससे क्रोध में आकर महर्षि ने यह श्राप दिया पापी तू किला होकर नरक में पड़ेगा तब मैंने उनसे प्रार्थना की ब्रह्मण इस साप का अंत भी होना चाहिए उन्होंने कहा मेरे वंश में उत्पन्न हुए परशुराम की दृष्टि पड़ने से इस श्राप का अंत होगा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 सच सच बता तू कौन है उनका प्रश्न सुनकर कर्ण श्राप के भय से डर गया और उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करता हुआ बोला ब्रह्म मैं ब्राह्मण और छत्री से भिन्न सूत जाति में उत्पन्न हुआ हूँ लोग मुझे राधा का पुत्र कर्ण कहते हैं ब्रह्मास्त्र के लोभ से मैंने झूठा परिचय दिया था मुझ पर कृपा कीजिए विद्या प्रदान करने वाला गुरु निस्ंदेह पिता के ही समान है इसीलिए मैंने आपके निकट अपना भारगो गोत्र बतलाया था यह कहकर कर्ण दीन भाव से हाथ जोड़कर उनके सामने पृथ्वी पर पड़ गया और थर थर काम जी ने हंसते हुए से कहा मूर्ख तूने ब्रह्मास्त्र के लोभ से झूठ बोलकर मेरे साथ कपट किया है इसलिए अब तू संग्राम में अपने समान योद्धा से युद्ध करेगा और तेरी मृत्यु निकट आ जाएगी उस समय तुझे मेरे दिए हुए ब्रह्मास्त्र का स्मरण नहीं रहेगा अब तू यहां से चला जा मिथ्यावादी के लिए यहाँ स्थान नहीं है परंतु मेरे आशीर्वाद से युद्ध में कोई भी छत्री तेरी समानता नहीं कर सकेगा परशुराम जी के ऐसा कहने पर कर्ण उन्हें प्रणाम करके वहां से लौट आया और दुर्योधन से बोला मैं ब्रह्मास्त्र से सीखाया हूं